गीता तत्व चिंतन गीता का प्रयोजन गीता के उपदेश का लाभ किसे यहीं से हमारी साधना शुरू होती है और हम गीता के उपदेश सुनने के अधिकारी बनते हैं साधक वह है गीता का उपदेश सुनने का अधिकार उसे है जिसे अपने भीतर ये दोनों आवाज़ें सुनाई देती है और जो कुपस को छोड़कर सीधे रास्ते पर चलना चाहता है वैसे तो गीता की पुस्तक पाँच पैसे में उपलब्ध है कोई भी व्यक्ति उसे खरीदकर पढ़ ले सकता है पर किसी ग्रंथ को पढ़ से ही उसके मर्म को समझने की योग्यता नहीं प्राप्त हो जाती गीता या धर्मशास्त्र उनके लिए नहीं है जो दानों की आवाज़ में बह जाते हैं अपने को अशुभ को अशुभ की प्रवृत्तियों में बहा देते हैं गीता उनके लिए है जिनके भीतर का देवता जाग गया है इस देवता को पुष्ट करना ही गीता का प्रयोजन है जिनके भीतर इस देवता को पुष्ट करने की कामना जगी है वे विवेकी हैं सुधी हैं और इसीलिए गीता रूपी दुग्धामृत का पान करने के अधिकारी हैं अर्जुन के भीतर अचानक युद्धस्थल में यह मंथन शुरू हो गया जो हलचल उसके जीवन में कभी नहीं आई थी वह हठात सम्रांगण में उभर उठती है दानव देवता का मुखोटा पहन कर, उसकी मन की आँखों के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है अपने ही हाथ से अपने आत्मी सजनों को मारोगे अपने पूज्य गुरुजनों का वध करोगे अरे अगर कौरव ही राज राजा बन जाते हैं तो क्या हुआ आखिर वे तुम्हारे भाई ही तो हैं और अर्जुन इस झांसे में पड़ जाता है वह भूल जाता है कि वह न्याय की रक्षा हेतु युद्ध करने आया है भूल जाता है कि कौरव दल अन्याय का प्रतिनिधित्व तो करते हैं वह युद्ध छोड़कर भिक्षा द्वारा जीवन यापन की बात करने लगता है बस उसके भीतर मंथन शुरू हो गया और वह गीता के उपदेश सुनने का अधिकारी बन गया यही अर्जुन महाभारत युद्ध के पश्चात एक दिन कृष्ण से गीता एक बार पुनः सुनाने का आग्रह करता है पर कृष्ण उसके अनुरोध को टाल देते हैं युद्ध के पश्चात पांडवों के अच्छे दिन आए हैं अर्जुन निश्चिंत है और संसार के सुखों सुखोपभोग में रत हैं एक दिन कृष्ण के साथ वह टहलने निकलता है एकांत स्थान में प्रकृति की शोभा निहारते हुए दोनों बैठे हैं कई प्रसंग उनके वार्तालाप में उठ रहे हैं अचानक अर्जुन श्री कृष्ण से अनुरोध के स्वर में कहता है भगवान आपने युद्धभूमि में गीता का जो अपूर्व गायन किया था उसे एक बार पुनः सुनने की इच्छा है तब तो मेरा मन अत्यंत चंचल था और कई प्रकार की विपत्तियों से घबराया हुआ था आपने तब जो कुछ उपदेश दिया था उसे मैं अच्छी तरह ध्यान लगाकर सुन न सका था और वह सब मैं भूल भी गया हूँ अब तो आपकी कृपा से मेरी सारी चिंता दूर हो गई है और मेरा मन भी आनंद में है यदि एक बार पुनः वही उपदेश सुना दें तो बड़ी कृपा होगी उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा था न सक्य तन्मया भूय तथा वक्तम अशेषतः परम ही योग योगयुक्त तन्मया हे अर्जुन उस समय मैंने अत्यंत योग योगयुक्त अंतकरण से उपदेश किया था अब संभव नहीं कि मैं वैसा ही उपदेश फिर कर सकूँ